नमो नमः मन्त्रपाठः सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विषा वहै ओम शान्ति शान्ति शान्तिः हानि फलोनन्तराः संयोगः फलोनन्तराः संयोगः अनन्तराः व्यवधानरहिता अंतरा अंतर का अर्थ है व्यवधान और नर अन न विद्यते विदे अ विदे अे अन अन व्यवधानरहता हल संयोग व्यवधानरहित लों की संयोग संज्ञा होती है दो प्रकार के उदाहरण है रूपोदाहरण और कार्योदाहरण अग्नि अश्व इंद्र ये तीनों रूपोदाहरण है इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं कार्योदाहरण में गोमान यवमान चितवान ये उदाहरण है और चितवान उदाहरण को हमने पहले किया है आपने से कौन बताएंगे चितवान किस सूत्र का उदाहरण है में इसे कौन बताएंगे बिना देखे चितवान किस सूत्र का उदाहरण है कोई भी बता सकते चितवान किसका उदाहरण है प्रयास करू हाजी मैं प्रयास करूं हाँ बोलिए हाँ कंग टीचर का उदाहरण है ठीक बात है तो अब आई हम चितवान को तो हमने देख लिया है पहले ही पर इस सूत्र का जो मुख्य उदाहरण है गोमान यवमान इनको समझने का प्रयत्न करते हैं भाष्य को खोलिएगा पांच 82 भाष्य में परिशिष्ट के अंदर 582 582 बयासी फाइव एट तो देखिए गोमान का अर्थ है गायों वाला गोवों वाला ये कैसे अर्थ निकलता है तो देखिए यहां पर इसका विग्रह वाक्य बना करके दिखा है गाव संति याव संति जिसके पास गाव गायें संति हैं तो जिसके पास गायें हैं उसको गोमान कहेंगे धनम धने धना यस्य, धनवान जिसके पास धन है वो धनवान है बुद्धय यस्य जिसके पास बुद्धिया ज्ञान तरह तरह के ज्ञान विज्ञान बुद्धय यस्य युद्धि बुद्धिमान धनवान गोमान भक्ति भक्तिरसी जिसके पास भक्ति है वो भक्तिवान है तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं गोमान गावह संति यस्य जिसके पास गोवे हैं गायें हैं उसको गोवाला कहते गायों वाला तो हमारे सामने प्रातिपदिक है गो गो एक शब्द है प्रातिपदिक है अर्थवान है तो देखिए गो शब्द अर्थवान है एक प्रातिपदिक है तो ज्ञाप्रातिपदिकात प्राधिपदिक है गो शब्द गो शब्द प्रातिपदिक होने से ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में हम सूत्र ला रहे हैं तदस्यास्य से अस्मिन नीति मतुप तदस्यस्मिन नीति मतुप पांचवें अध्याय के दूसरे पाद के चौरानवे सूत्र निकालिए मूल पाठ में पांच दो चौरानवे पृष्ठ संख्या है अड़तालीस सदस्य अस्त्यस्मिन नीति मतु देखिएगा सदस्यस्त्यस्मिन नीति मतु इस सूत्र में अनुवृत्तियां जो है एक तो तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रकरण है मैंने बताया था चौथा अध्याय पांचवा अध्याय चौथे और पांचवें अध्याय में तद्धित प्रत्यय होते हैं यह बताया है तो समझ लेना यह तद्धित का अधिकार इसमें चलेगा तद्धिता तद्धिता की अनुवृत्ति है इसमें और ज्ञाप प्रातिपदिकात की तो अनुवृत्ति है ही क्योंकि मैंने बोला है गो एक प्रातिपदिक है तो ज्ञाप्रातिपदिकात तो ज्ञाप प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति तद्दिता की अनुवृत्ति और प्रत्यय परश्च इनकी भी अनुवृत्ति आ रही है जितने भी प्रत्यय होंगे और वो परे बैठते जाएंगे तो प्रत्यय परस्त की भी अनुवृत्ति आ रही है और यह प्रत्यय परस्त जो तीसरे अध्याय में है और वहां से लेकर के पांचवें अध्याय तक प्रत्यय परस्त की अनुवृत्तियां चलती रहेंगी तो यह अनुवृत्तियां हैं अब सूत्र को देखिएगा सूत्र के पदों को देखिएगा तदस्य तद तदस्य का मतलब है तद अस्ति अस्मिन अस्म मतु सूत्र को मैं खोल रहा हूं और खोल के लिख दीजिएगा तद अस्या अस्ति अस्मिन अस्ती मतु तद एक एक अस्क अस्ति एक -एक अस्ति क्रियापद है अस्मिन सात एक इती शब्द अव्यय है और मतुप एक एक है ये मतुप प्रत्यय है तो समझ लीजिएगा तद अस्य, अस्ति, अस्मिन इती मतुप ये सूत्र आपका बन गया है तद एक एक अस्क अस्ति, क्रियापद अस्मिन सात एक इति अव्यय मथुप एक एक अब ये तद एक एक है तो तद शब्द से प्राधिपदिक का ग्रहण हो रहा है तद का मतलब प्राधिपदिक जो प्रथमा विभक्ति से निर्देश किया जा रहा है तद एक एक तो प्रथम तो तद का मतलब है प्रथमा समर्थात. प्रथम समर्थ प्राधिपदिक से ऐसा होगा प्रथमा समर्थात् प्रथमा विभक्ति से युक्त जो प्रातिपदिक है गो गो हमारे पास प्रातिपदिक है ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है तद शब्द से और अस्ति, अस्ति का मतलब है तद अस्ति वह है अस् अ जो है अस्य जो है ष्टी विभक्ति तो तद अस्थि वह है इसके यानी वह प्रथमा समर्थ जो है के अर्थ में बताया जा रहा है वह जो है वह जो है वह सृष्टि के अर्थ में है अथवा वह जो है वह सप्तमी के अर्थ में है जो प्रथमा समर्थ से जो शब्द है प्रथमा विभक्ति से युक्त जो शब्द है वह शब्द या तो ष्टी के अर्थ में है या सप्तमी के अर्थ में है तो वह प्रथमा समर्थ प्राधिपदिक अर्थ में अथवा सप्तमी के अर्थ में होने पर मथु प्रत्यय होता है तो प्रथम प्रथमा समर्थ प्राधिपदिक से इसका यह है इसका यह है इसमें यह है इस अर्थ में मथु प्रत्यय होता है प्रथमा समर्थ प्राधिपदिक से इसका यह है अथवा इसमें यह है इस अर्थ में मतु प्रत्यय होता है जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं गावह गाव संति ये गाय है यस्य जिसके तो गावह में प्रथमा प्रथमा विभक्ति है देखिए गावह गौ गावो गावह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है और अस्थि जो है जब एक है तो अस्थि होगा और दो है तो होगा, और बहुत है सन्ति सूत्र मे अस्थि शब्द अस्थि दो स्त और बहु सन्ति गाय है गाय है कि अर्थे ये गाय य गाय किसके अस्य इस्के है जिस भी व्यक्ति के होंगे अथवा ये गाय जिसमें है तो कहीं अस्सी अर्थ जुड़ेगा कहीं अश्वीन अर्थ जुड़ेगा किसी एक उदाहरण में भी यह दोनों जुड़ सकते हैं या अलग अलग उदाहरणों में भी जुड़ सकते हैं यदि मैं दूसरा उदाहरण दो आ, जैसे मैं बोलूं वृक्षा वृक्षा अस्मिन संती या वृक्षा सती अस्मिन वृक्षवान उदाहरण लिख दीजिएगा वृक्षा संति अस्मिन वृक्षवान वृक्ष हैं विष में उसको वृक्षवान कहेंगे यानि पर्वत को कहेंगे वृक्ष हैं यह अस्मिन वृक्ष हैं अस्मिन इसमें किसमें पर्वत में ऐसा पर्वत है जिस पर्वत में बहुत सारे वृक्ष हैं तो ऐसे पर्वत को वृक्षवान पर्वत कहेंगे वृक्षों वाला पर्वत तो ये सप्तमी के अर्थ को बता रहा है तो कहीं श्रेष्ठी के अर्थ को बताएगा कहीं सप्तमी के अर्थ को बताएगा तो वो हमारी विवक्षा है हम किस विवक्षा से उस शब्द का प्रयोग करेंगे अगर मैं गोमान कहूंगा और इसको सप्तमी के अर्थ में भी अगर यदि कहूंगा तो गायों वाला फिर वहां व्यक्ति नहीं होगा वहां गायों वाला सप्तमी अर्थ में गोशाला बनेगी गायों वाली ऐसा यदि मैं ये कहूं गाव संति अस्मिन गाय है इसमें किसमें गोशाला में तो वहां गोवा गोवान गोशाला बनेगा तो फिर गोमान गोमान का जो है वह स्त्रीलिंग में बदल जाएगा तो गोमती गोशाला ऐसा बन जाएगा गोवान तो फुल्लिंग में है फिर स्त्रीलिंग लाना होगा गोशाला को देख करके क्योंकि गोमान यजदत्त गोमान राजेशह, यदि राजेश के अर्थ में करेंगे गाय है इसके किसके राजेश के तो गोवान राजेशह, ऐसा होगा और यदि मैं गोशाला अर्थ करूंगा तो गाव संति अस्विन गोमती गौशाला गायों वाली गोशाला तो फिर वहां स्त्रीलिंग में हो जाएगा केवल लिंग बदल जाएगा अर्थ वही निकलेगा किसी को अच्छा क्या हाँ जी ये कर्मधारी समास रहेगा क्या नहीं इसमें कोई समास नहीं एक ही शब्द है ना गो ये समास ऐसा लगता है कि ये बौरी की तरह दिख रहा है लेकिन ये न बौरी है न कर्मधार है ये तो अर्थ वैसा निकल रहा है लेकिन शब्द तो एक ही है ना गोमान हमारे पास में केवल प्रत्यय आकर के उसमें जुड़ गया ये समास वाला शब्द नहीं है समास जैसा लगता है जी, जी, जी, तो गो प्राधिपदिक से हमने अर्थ ज्ञाप्रातिपदिकात इसके अधिकार में तदस्य अस्थि अस्मिन इति मथुप इस सूत्र से मथुप प्रत्यय ला ओम भगवान जी ये पहला वाक्य नहीं समझा तदिति प्रथमा समर्थक अस्ति समानाधिकरण हाँ समानाधिकरण का मतलब ये देखिएगा आप भाष्य में देख रहे होंगे ना जी जी मैं जान बुझ के समानाधिकरण नहीं बोला है तो समानाधिकरण का मतलब है तद तद किसके लिए कहा जा रहा है और अस्थि भी उसी के लिए कहा जा रहा है तो तद और अस्ति जो है ये दोनों समानाधिकरण वाले हैं ये जो गोवान हो गो, गायों वाला जो है ना उसी के लिए तद शब्द कह रहा है और अस्थि भी उसी के लिए कह रहा है तो ये ये के लिए कह रहा है या गावह संति नहीं गावह संति जो है ना संति जो है ये संति किसके लिए आ रहा है गायों के लिए आ रहा है तो गाय और गाय और संति ये दोनों किस किसमें विद्यमान है दोनों समानाधिकरण एक दूसरे के लिए पहले नहीं नहीं समानाधिकरण को पहले समझ लीजिए समानाधिकरण का मतलब है दो शब्दों का आधार एक वस्तु हो उसको समानाधिकरण कहते हैं दो दो चीजें समान रूप से जिसमें रहते हैं उनको समानाधिकरण कहते हैं दो चीजें समान रूप से जिसमें रहते हैं उसको समानाधिकरण कहते हैं मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं कृष्ण सर्प यहां समानाधिकरण है कृष्णश्चास सर्प कृष्ण सर्प तो कृष्ण एक शब्द है और सर्प दूसरा शब्द है इन दोनों का समानाधिकरण कौन है सांप रूपी व्यक्ति क्योंकि उसी व्यक्ति में कृष्णत्व है उसी उसी को सांप कही जा रहा है मेरी बात पकड़ में आ रही है ओम हा जी तो समानधिकरण जो है ना दो शब्द दो दो, शब्द, दो शब्दों का अधिकरण आधार एक ही वस्तु हो उसको कहते हैं समानाधिकरण तो कर्म कर्मधारे तत्पुरुष जो है वह समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है इसलिए कृष्णश्चास सर्प है कृष्ण सर्प तो कृष्ण और सर्प ये दोनों शब्द एक ही वस्तु के लिए एक ही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं ऐसे ही यहां तद और अस्थि जो है एक ही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं दोनों और वो है गायों वाला जो भी होगा उस समझे कहेंगे हाँ जी व्यक्ति सर्प को कह रहा है ना समझे कृष्ण और सर्प को कोई व्यक्ति है समझे व्यक्ति का मतलब है पदार्थ या व्यक्ति का मतलब मनुष्य नहीं हाँ जी व्यक्ति शब्द इकाई के लिए बोलते हैं हिंदी में हिंदी में वो रूढ़ हो गया है व्यक्ति शब्द इकाई कोई भी इकाई वस्तु हो उसको व्यक्ति कहेंगे और यह व्यक्ति शब्द रूढ़ होकर केवल मनुष्य के लिए प्रयोग हो रहा है ऐसा है। तो हां जी सबको समझ में आ गया सूत्र को समझना जरूरी है तद अस् अस्थि अस्मिन इति मतुब जिनको भी समझ में ना आए आप वो पूछ सकते मेरे से क्योंकि यह सूत्र बहुत प्रयोग में आएगा बस इतना ही समझ लेना है गो शब्द हां जी अपने विग्रह ऐसे किया ना समझे गाव नहीं आ, आ, हा गाव नहीं वृक्ष संति यदि पर्वत को कहना तो पर्वते वृक्षवान पर्वत ऐसे कहेंगे समझ नहीं पर्वते नहीं है यहाँ वो वृक्ष संति अस्मिन वृक्ष है जिस पर्वते हाँ वृक्ष है जिसमें उसको वृक्षवान पर्वत है नहीं उसमें ऐसे भी जोड़ सकते हैं समझिए अस्मिन पर्वते इती? नहीं पर्वते मत बोलिए पर्वते मत अच्छा। फिर वो किसी को भ्रांति ना हो जाए इसलिए इतना ही जोड़ वृक्ष संति अस्मिन वृक्षवान वृक्ष है इसमें इसमें किसमें वो पर्वत में तो वृक्षवान पर्वत और स्पष्ट करने के लिए उसको जोड़ सकते हैं ना जोड़ सकते हैं वो ब्रैकेट में आप जोड़ सकते हैं अस्मिन का मतलब अस्मिन कस्मिन तो पर्वते ऐसा मैं हां जी भाई तो अब आइए मुख्य प्रसंग पर गो शब्द लिख दीजिएगा गो यहां प्राधिपदिका के अधिकार में ज्ञाप प्रातिपदिका तब होगा जब गो शब्द को हम अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्राधिपदिक संज्ञा करेंगे गो को प्रातिपदिक कैसे मानव गो शब्द अर्थवान है तो अर्थवान है तो अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी फिर ज्ञाप प्रातिपदिका के में तद अस् अस्थि अस्मिन नीति मतुप सूत्राया उस सूत्र से मतुप प्रत्यय आया है प्रत्यय परश्च से परे बैठ गए तो गो मथुप यह स्थिति तो यह मतुप जो है तद्दित प्रत्यय कहलाता है तो कृत तद्दित समासाश्च गो शब्द प्रातिपदिक है लेकिन मतुप लाते ही यह मथुप अंत हो गए मथुप अंत मथुप अंत वाला शब्द बन गया तो फिर तद्दित है मथुप तो कृत तद्दित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो ये अब यहां पर थोड़ा हमको यह समझना है तो गो मथुप लाने से पहले यह गो शब्द अनेक गायों के लिए कहा, कहा जा रहा है क्योंकि हमने विग्रह किया है गावाह संति गावा संति यस्य तो गाय हैं जिसके तो है तो जिस विभक्ति लाने पड़ेंगे हमको हमको अलौकिक विग्रह करना है ना यहां पर अलौकिक विग्रह मतलब शास्त्रीय विग्रह गावा सन्ती यसे ये तो लौकिक विग्रह हो गया अलौकिक विग्रह में हमको करना है गौ जस विभक्ति फिर मतु ये लाना है विभक्ति आगे ना प्रथम एक वचन द्विवचन अथवा बहुवचनो यदि आप गौ गौ अस्थि ये गौमान ऐसा कहेंगे तो एक, वक, एक सुविभक्ति ला सकते गौ अस्थि ये गाय है जिसके उसको तो फिर अविभक्ति ला सकते और बहुत है तो वो तो विवक्षा के ऊपर है यानी सु भी ला सकते हो अव भी ला सकते हो और जस भी ला सकते हो तो गौ जस मतु अब कोई पूछे जस कैसे आया आप में से कोई पूछ सकता है तो आप वही प्रक्रिया अपना सकते हैं गौ अर्थवा की है प्राधिपतिक संज्ञा करके प्राधि के अधिकार में और वो सारी करके सु जैसे हम लाते वैसे सु के जगह बहुसु बहुवचन से जस लिया है तो गौ ये स्थिति है फिर के बाद में तदस्त अस्थि अस्ति, अस्मिन नीति मतुप से मतुप प्रत्यय लाएंगे और प्रत्यय पर मतुप टा देंगे अब कृत कृतित से प्राधिपदिक संज्ञा करेंगे मथुबंत को प्राधिपदिक संज्ञा करके सुपोधातु प्राधिपदिकोह सुपोधातु प्राधिपदिक यो सुपो यह बहुत बार आ चुका है सूत्र इस सूत्र का आपको याद रहना चाहिए धातु का अथवा प्राधिपदिक का जो अवयव सुप है उसका लोप होता है का मतलब लुक होता है लुक की अनुवृत्ति है चौथे पाद में दो चार में तो धातु का या प्रातिपदिक का जो अवय सुप है उसका लुक हो जाता है लुक प्रत्यय से तो यहां जस का लुक हो गया है तो गो और मथु यह स्थिति हमारे सामने है अब अब आगे मतुप के पकार की संजय कर दीजिएगा और उकार की उपदेश अजनुनासिक संजय कर लीजिएगा इस, इसको समझ लीजिएगा मतुप में जो उकार की संजय कहे ना तो ये उगित उगित कहलाएगा उक उक का मतलब उक प्रत्यय जिस प्रत्यय में उक, उक की इत संजय हुई हो उसको उगंत कहेंगे उक उक अंश यानि उसको उगित कहेंगे उगित उक उगित तो अब गो ये स्थिति है हमने कृत्य समाजशास्त्र से प्रातिपदिक संजय किया है मतुपंथ मान करके तो प्रातिपदिक संजय होते ही फिर यहां प्राधिपदिकात के अधिकार में सू लाएंगे क्योंकि हमारे सामने गोमान है गोमान एक वचन में पूरा शब्द गोमान जो है एक वचन में तो गो मत फिर मत मतवंत हो गए यानी मतवंत यह शब्द हो गए यानी तद्दितंत हो गए तो कृत समाजास्त्र से प्राधिपदिक संज्ञा प्राधिपदिक संज्ञा करके ज्ञा प्राधिपदिकात के अधिकार में फिर सु लाएंगे तो गो मत सुथिति हमारे सामने गो मत सु जो सु है इस की हम सर्वनाम स्थान संज्ञा करेंगे सर्वनाम स्थान संज्ञा सु की तो सुडनपुंसक यह सूत्र आया सुड नपुंसक एक एक में है सुड़नपुंसक एक एक 42... कई बार आ चुका यह सूत्र सुठ अनपुंसक नपुंसक बिन्न सुठ की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है ऊपर से सर्वनाम स्थान कि सर्वनाम स्थान सूत्र से सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति आ रही इस सूत्र में तो नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है सुट का मतलब है सु औस अम इन पांच प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा की है समझ में आ रहा है सबको गो मत हाँ नपुंसक भिन्न सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है तो इसकी सर्वनाम संज्ञा कर दिया तो गो मत ओम ओ, ओम ओम स्वामी इसलिए जस के स्थान पर आएगा ना जस तो जो ये इसकी संज्ञा की है जो संजय तो ये जस के स्थान पे आएगा ना कौन जस के स्थान पे आएगा आ, ये जो अभी आपने सुगंध पुंस्य से जो इसकी की है सर्वनाम संज्ञा तो इसका मतलब ये जो ऊपर जस आया हुआ है इसीलिए ये आएगा So just नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। वो तो नै नै गो गो जो गोे कुव सन्ति गाये गो जया गो जयाके मधुप लाकर ज हा दिका प्रयोजन पूरा अोमत है समने गो मधु माता जी। गो आए प्राधिपति गो शब्द के लिए आए था गो के लिए था। क्योंकि गो को बताने के लिए बतास लाए थे हम अनेक, अनेक बताने के लिए जो लाए थे उस उत्तर लुक्द अोमत शब्द गोमत गोमत तद्तान्तु प्रापद संज्ञान्त गोमन बन गोमचन मे अस्वचन मे गोमन सुविभक्ति लाल सुविभक्ति द् सु विभक्ति है हमने सु लाई है इसलिए हा जि अनु अनुपुंसक अर्थ केवल पुलिंग अथवा स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक भिन्न जो है नपुंसक को छोड़ेंगे तो दो लिंग बचेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी सर्वनाम स्थान संख्या होती है ओम स्वामी जी धन्यवाद जी ओम भगवान जी आ, एक गलत प्रश्न है पर पूछूंगा ये अलिंग भी होता है या व्याकरण में नहीं होता अलिंग अलिंग का मतलब जैसे हम ईश्वर अलिंग है <ना क्षटीं> नहीं नहीं वैसे तो अलिंग दार्शनिकेद हो गया शब्दों के लिंग है यहाँ पर शब्दों के लिंग है आत्मा को कोई अपने आप में आत्मा को कोई लिंग नहीं है आत्मा को आप पुलिंग में बोल सकते स्त्रीलिंग में बोल सकते नपुंसक लिंग में बोल सकते यानी आत्मा को संबोधित करने वाले जो संज्ञावाची शब्द हैं उन शब्दों के लिंग उस आत्मा का कोई लिंग नहीं ऐसे ही कोई भी वस्तु अब कोई भी इकाई वस्तु ले लिए जड़ वस्तु चेतन वस्तु उनका अपना कोई लिंग नहीं है उन वस्तुओं को बताने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों के लिंग है ये सारे हां राजेश जी ओम भगवान हां धन्यवाद इसलिए जब अलिंग है ईश्वर के लिए कहेंगे तो कह ईश्वर के लिए ही नहीं है वो आत्मा जीवात्मा के लिए भी है वो हर वस्तु हर जड़ वस्तु के लिए भी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग किसी के लिए भी आप अलिंग कह सकते हैं बाकी जितने भी लिंग है वो शब्दों के अथवा फिर हम शरीरधारी है तो शरीरधारियों के शरीरों के लिंग हो जाएंगे किसी को हमने स्त्री कहा तो स्त्रीलिंग में हो गया किसी का हमने पुरुष कहा तो पुलिंग हो गया तो शरीरों के लिंग हो सकते हैं यह भी व्यवहार के लिए वैसे आप देखेंगे उसका कोई मान्यता नहीं है पर व्यवहार निभाना है उसके लिए तो हमको लिंग का प्रयोग करना पड़ता है तो आइए सुट अनपुंसक नपुंसक लिंग भिन्न सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है तो यहां सु की सर्वनाम संज्ञा हो गई है अब आइए शब्द देखिए गोमत्सु गोमत्सु यहां पर हमको दीर्घ करना है तो दीर्घ करने के लिए हमको पहले उपधा को समझना है उपधा तो अलोन क्या पूर्व उपदा अंतिम अल से पूर्व की उपधा संज्ञा होती है तो गोमत में अंतिम अलय तकार गोमत में अंतिम आलह तकार अब तकार से पूर्व जो मकार में अकार है उस अकार की यहां पर उपधा संज्ञा हो गई अलो अंत्यात पूर्व उपधा उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी तो अब सूत्र आएगा अत्व चाधातो हो अत्व चाधातो निकाल के देख सकते मूल पाठ में अत्व चाधातो छह चार चौदह छह चार चौदह सूत्र निकाल के देखिएगा हां अत्वसंत से छादा तो सौ की अनुवृत्ति आ रही है इसमें असंबुद्धों की अनुवृत्ति आ रही है उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है और तीसरे पाद में दीर्घा शब्द है उसकी भी अनुवृत्ति आ रही है डोडे क्या नाम है ड्रलोप्य पूर्व से दीर्घो इस सूत्र से तीसरे पाद का एक सौ दसवां सूत्र है पहले भी कई बार बता चुका हूं इसका फिर आप देख लीजिएगा इसको याद रखिएगा अतो संतो यह बहुत बार आ चुका है सूत्र तीसरे पाद का एक सौ दसवां सूत्र है ड्रलो के पूर्व दीर्घो आना बगल में सिक्सटी पृष्ठ में वहां से दीर्घा की अनुवृत्ति है फिर अंगस्य की अनुवृत्ति है उपधाया की अनुवृत्ति है सातवें सूत्र में उपधाया फिर आठवें सूत्र में असंबुद्धों की अनुवृत्ति है फिर तेरहवें सूत्र में सव की अनुवृत्ति है इतनी सारी अनुवृत्तियां हैं इस पर तो सूत्र क्या अर्थ होगा अतवंत अतु अंत में है उसको कहेंगे अतवंत फिर असंत अतवंत हो या असंत हो अत्वंत असंत अंग की उपधा को दीर्घ होता है अतवंत अंग की उपधा को अथवा असंत अंग की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि बिन्न सुपरे रहते संबुद्धि बिन्न सुपरे रहते तो यहां सु है संबोधन में नहीं है और ये है, में है क्योंकि अंत में अकार देख लीजिएगा मकार में आकार और तकार में जो उकार था उसका लोप कर दिया था तो अतुअंत है यह अतुअंतानीवत से अतवंत हो गया तो अतवंत अंग भी है इस अतवंत अंग की उपधा यानी आकार को दीर्घ होता है कब होता है संबोधन भिन्न सुपरे रहे तो संबोधन भिन्न सुपरे है तो धीर कर दीजिएगा और एक अधातो है पर यहां सूत्र में अधातो वो धातु नहीं होना चाहिए यह धातु नहीं है गोमत जो है धातु नहीं है अक्वसंत से चधातु कहा तो धातु भिन्न होना चाहिए धातु से धातु नहीं होना चाहिए जिसको भी आप दीर करें वो धातु नहीं होना चाहिए तो धातु भिन्न अत्वंत असंत अंग की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सुपरे तो दीर्घ हो जाएगा हा दे अतु कहां है अंत में यह है ना अतु नहीं है क्या तकार में उकार के हमने निसंजय किया था और मकार काकार आकार तो अतु यही तो है ना अतु अंत में नहीं था उसके बाद में प भी था ना अनुबंध को लोप करके देख रहे ना पकार को नहीं देख रहे यहां पर या जो अंग है सिर्फ अंग को ही देखना है नहीं अंग को देखना है पर अंग के अंदर जो उकार की संजा कर दिया था ना हमने उस उकार को जोड़ करके अतंत कहा है यहां पर समझ रहे हैं आप उकार को जोड़ करके अतवंत मान रहे यहां नहीं वो तो ठीक है पर जब उकार था तब वो अंत में नहीं था नहीं, वो पक, पकार तो वैसे ही है पकार तो वैसे ही है अनुबंध हमने लोप कर दिया तो उकार है उकार को जोड़ करके बोल रहे हैं यहां पर उकार को जोड़ करके बोल रहे इतना समझ लीजिए उकार को जोड़ करके यहां अतवंत कहा है फिर यूं बोलना पड़े अतुप अतुप अंत अतुप अंत ऐसा बोलना पड़ेगा तो अतुप अंत ना बोल के अतुंत कही दिया बस अंतर एक को जोड़ना है दो को नहीं जोड़ना है अतुभ अतुप अंत ऐसा नहीं बोलना है एक को जोड़ना है तो एक को जोड़ दिया उकार को पकार को हटा दिया ऐसा ठीक है हां जी तो यहां दीर्घ हो गए जी अब दीर्घ लिख लीजिएगा बना दीजिए गोमात गो अब उसी अंग के अधिकार में देखिएगा अब अंग का अधिकार है यह तो मैं बोल रहा हूं लेकिन आप लोगों को मैंने अंग संजय करके नहीं दिखाई है ये समझ लेना अंग संजय भी हुई हुई है हाँ कभी यह नहीं समझना कि अंग संजय आपने किया नहीं है तो मैं सारी बातें नहीं दोहरा रहा हूं अंग संजय हो चुकी है ऐसा मान लीजिएगा सु मान करके अंग संजा हो गई ऐसा मान लीजिएगा तो उसी अंग के अधिकार में अगला सूत्र आ रहा है उगी दचाम सर्वनाम स्थाने चा धातो उगी दचाम सात सात में देख लीजिएगा सात एक होना चाहिए उगित अचाम सर्वनाम स्थाने नहीं चा धातु नहीं सर्वनाम अधातो हो ये है उगित अचाम सर्वनाम सूत्र है उगित उगित अंग को और अंशो धातु को नुम आगम होता है नुम की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से दशा तर्वणम स्थाने धातो सूत्र में नुम की अनुवृत्ति आ रही ऊपर से इधि इद तो सूत्र से इदी तो सूत्र से नुम की अनुवृत्ति आ रही है। समझ रहे इध तो नुम सूत्र से नुम की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस्य की अनुवृत्ति है ही तो अब सूत्रार्थ हो गया उगित अंग को उगित उक है जिसमें उसको उगित कहेंगे मतुप में उकार की संजय हुई ना तो यह उक प्रत्यार में आएगा तो उगित अंग को और अंशु धातु को नुम आगम होता है सर्वनाम स्थान परे रहते तो यह सु जो है सर्वनाम स्थान है सर्वनाम स्थान रूपी सू के परे रहते उगित अंग को नुम होता है आगम और नुम कहां पर होता है मिदचोन त्याग पर अंतिम अच्छ परे बैठेगा देख लीजिएगा मिदचोन त्याग पर मिदचोन त्याग पर का अर्थ है जो मित मित आगम है ना मकार की संजय हो रही है ना इसमें नुम में तो मित आगम जो नुम है वो अंतिम अच से परे बैठेगा तो गोमाथ सु, सु है सर्वनाम स्थान परे और गोमाथ में अंतिम अच कौन है आकार दीर्घ आकार उस दीर्घ आकार से परे नुम बैठेगा तो बिठा दीजिएगा नुम को गोमात गोमा नुम फिरता ये सुथिति है गोमा नुम तु अंतिम अच्छे परे बैठ गए नुम अब यह काम कर लीजिएगा सु में उकार की संजय कर लीजिएगा और नुम का मकार की संजय कर लीजिएगा और नुम के उकार की भी संजय कर लीजिएगा तो न अलंत बच जाएगा समझ रहे हैं में उकार की संज्ञा नुम में उकार की संज्ञा और मकार की संज्ञा दो सूत्र स्वामी जी सुना करना चाहिए ना स्वामी जी नहीं सु में उज्ञा स्वामी जी अंतिम अयम सूत्र आगे स्वामी जी हल न्याय दीर्घ सूती हल हमने, हमने सकार की पूरा इस संज्ञा थोड़ा कर रहे हैं उकार की संज्ञा कर रहे हैं ना वो तो आपका कथन ये है किल सा तो, तो, तो ये स्थिति है, नकार अलंत कर नकार अलन् अपके समने है गो मा नु ककार तकार य स्थिति अहारे समने अ आपको सू को जो है क्या नाम है पदमा जी कह रहे थे उकार की संजय नहीं करनी है तो उकार की संजय करके ही अभी हमको काम करना है आगे तो सु जो सकार अलंत है यह अप्रिक्त हो गया अप्रिक्त एकाल अप्रत्य अप्रिक्त संजय हो रही है सक, सु की क्योंकि एक ही अल है इसमें एकाल प्रत्यय हाजी एकमेवी हा, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय का मतलब है ऐसा प्रत्यय जिसमें केवल मात्र एक ही अल है तो ऐसे एकाल प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती यानी इस एकाल प्रत्यय को अप्रिक्त नाम से कहेंगे तो अप्रिक्त हो गया सु अप्रिक्त एकाल प्रत्यय अब सूत्र आएगा हलंग्याभ्यो दीर्घा से प्रतम अल वैसे भी स्थानीवत मानेंगे तो यह फिर अपरिक्त नहीं माना जाएगा इसलिए स्थानवत की कोई प्रसंग ही नहीं है पर स्थानवत करना भी नहीं है तो अब देखिए अलंग आप जो दीर्घा सु प्रिकतम हल का मतलब है हल से हल से उत्तर गी से उत्तर आबंत से उत्तर अप्रिक्त सुपरे रहते में अप्रिक्त सू का लोप होता है ऐसा है अप्रिक्त सु का लोप होता है हलंत परम स्वामी जी हलघात दीर परम दीर्घात परम हाँ जी हाँ जी तो देखिएगा हल से उत्तर गियंत आबंत दीर्घ तो इसको कहेंगे दीर्घ गियंत दीर्घ आबंत से उत्तर अप्रिक्त सु का लोप होता है तो ये अपरिक्त है सु तो अपरिक्त सु हो अपरिक्त टी हो अपरिक्त सिप हो तो दो... स्वामी जी अपन ने सु का तो उपदेश से किया तो स बचाना तो स का लोप हुआ ना हाँ जी स लोप हो रहा है यहाँ पर हाँ अपरिक्त हो गया ना ये सकार तो अप्रिक्त अप्रिक्त सु का मतलब है सु से सु से तिपका तिपका प्रत्यय कर लिया तिपके तकार का और सी से सिप का सकार कर लिया तो यहां सु का सकार ले रहे हैं तो अप्रिक्त सुत सुब होता है अलंत से उत्तर होना चाहिए हलंत से उत्तर होना चाहिए अथवा जो दीर्घ घी से उत्तर होना चाहिए या दीर्घ आप से उत्तर होना चाहिए तो तीनों शर्तों में से एक शर्त लागू हो रहे हैं अलंत से उत्तर है तो तकार अलंत है तो अलंत तकार से उत्तर अपृक्त सु का यहां पर लोप हो गया स्वामी जी हां जी हां यहां जीवंत और आवंत दीर्घ तो है, है ही ना स्वामी जी फिर दीर्घ कहने का क्या हां पर या? अच्छा प्रश्न उठाया आपने ये दीर्घ कहने का यह मतलब है क्योंकि किसी किसी जगह दीर्घ दीर्घ को अरस्व कर देते हैं अभी आगे सूत्रा पढ़ेंगे सूत्र पडेगे वीर्घो अरस्वते तु अरस्वने कामे स्थानििवत् दीर्घ मगे सुोप न जाके यीर्घ विशेषण जानबू पडा सम रामोहन जी हा जि हा सम की मनलो जै गौरी शब्द है गौरी गो, शब्द है गौरी शब्द मे दीर्घ री को हम अरस्व कर दें फिर अरसु करेंगे तो वहां पर आ, न, सु आएगा तो लोप हो जाएगा सु का पर लोप नहीं हो वहां पर तो दीर्घ वाला ही मतलब दीर्घ उसको अरस वादेश नहीं होना चाहिए ऐसे जगह जहां वादेश ना हुआ हो तो वहीं पर लोप करेगा यहां सु अगर अरस आदेश किया हो तो लोक नहीं कर इसलिए दीर्घ का विशेषण इसलिए पड़ा है मतलब वो दीर्घ ही होना चाहिए दीर्घ का अरस हुआ हुआ नहीं होना चाहिए ऐसा इसलिए दीर्घन पड़ा है ओम तो अब नने नने हाँ जी ये दीर्घ ज्ञ आबंत का विशेषण है या हाँ हाँ ज्ञत और आबंत का ही विशेषण है धन्यवाद अलंत का तो विशेषण बन नहीं सकता ना अलंत दीर्घ क्या होबंत दीर, दीर का, का ही दीर्घात विशेषण तो हम बढ़ रहे हैं आगे तो अलंक आप जो दीर्घा सुखम हल से सु का लोप हो गया अब हमारे सामने स्थिति लिख दीजिए गोमांत ऐसा हमारे सामने है गोमांत दो हमारे पास व्यंजन है अंत में न और ता न और ता के बीच में कोई व्यवधान नहीं है स्वर का गोमान ते स्थिति अब नकार और तकार इन दोनों को की हमको संयोग संज्ञा करनी है अब हमारे इस सूत्र का प्रयोजन आ रहा है यह कार्यो पर कार्योदाहरण है अब यहां कार्य दिखा रहे हैं संयोग रूपी कार्य को दिखा रहे हैं यहां पर गोमान सूत्र में गोमान उदाहरण में गोमान उदाहरण में कार्य दिखा रहे यहां पर यहां क्या कार्य दिखा रहे हैं दिखा रहे है? तो पहले यहां पर हम पदसंजय कर लेते हैं पदसंजय गोमांत की पदसंजय करेंगे सुप्तिंगम पदम से जो सुप कर दिया हमने उसको प्रत्यलक्षण मान करके पदसंजय करेंगे सुप्तिंग अंतम पदम से गोमांत की पदसंजय सुप्तिगंतम पदम से पदसंजय करके पदस्य पद के अधिकार में पद के अधिकार में संयोगांत से यह सूत्र लिया है संयोगांत संयोगांत से लोपा तकार का लोप होता है तो संयोग कैसे है तो सूत्र कर, कहता है हलोनतराह संयोग हलोनराह संयोग कहता है व्यवधान रहित हलो की संयोग संज्ञा होती है तो यहां नकार और तकार की संयोग संज्ञा हो गई नकार और तकार की संयोग संज्ञा हो गई यहां पर अब आएगा वो सूत्र कौन संयोगांत से लोप निकाल के देखिएगा आठ दो में है तेईसवा सूत्र है आठ दो तेईस ये रहा पृष्ठ संख्या बयासी में संयोगान्तस्य लोप संयोगान्तस्य लोप में कवल पदस्य कीवृत्तिः संयोगान्त पदका लोपोता संयोगान्थ पद का लोप संयोगान्त पद का लोपता लोप पूरे पद का लोपने ला तब परिभाष सूत्र आगा एक रुचिजीने पूच्छा तु यहा अलोन्तस्य लगेगा अलोन के मतलब अंतिम अल लोप होगा पूरे पद का नहीं होगा सूत्र तो यही कहता है संयोग पूरे पद का लोप होने लगा तो फिर अलोनत परिभाष सूत्र कहता है पूरे पद का लोप करेंगे तो उदाहरण ही नहीं बचेगा इसलिए अलोन कस्य कहता है अंतिम अल का लोप होगा स्वामी जी तेव पदमस्ती है सू, का प्रयोजन नहीं अन, पद का लोप होता है सं, संयोगा पद का लोप होता है ऐसा कह रहे हैं ना केवल अंत का लोप नहीं होता है संयोगा पद का लोप होता है ये सूत्रकार पदमा जी अस्त स्वामीजी त्र अंत अस्त पद यही तो अंत्य शब्द कहां है संयोग नहीं है संयोगात संयो संयो पद का लोप होता है सूत्र अंत्य शब्द नहीं है सूत्र में यही तो मैं आपको समझा रहा हूं सूत्र को देख मूल सूत्र को देखिए संयोगात यानी सूत्र करते हैं संयोग अंत में है जिस पद का पद में उसको संयोगांत पद कहेंगे तो संयोगांत पद का लोप होता है ये कह रहा है सूत्र पकड़ में आ रहा है पदमा जी समी हाँ अंत शब्द नहीं है सूत्र में संयोगांत यानी संयोगांत कमला है संयोग अंत में है जिस पद में उसको संयोगांत पद कहेंगे तो उस संयोगांत पद का लोप होता है पूरे पद का लोप कर रहा है तब आएगा सूत्र अलोत्य नहीं पूरे पद का लोप नहीं करना अंत्य लोप करना यह कहता है। तो अब अंत्य लोप हो गया अत्र अस्तो संयोगात हाँ संयोग ठीक है तो संयोगात से लोपो बहती ये सूत्रार्थ बनेगा पदमा जी समझ रहे हैं? आपने संयोगांत शब्द का अर्थ जो बताया ना संयोग अंत में है जिसके उसको संयोगांत कहेंगे तो ऐसे संयोगे ना आप संयोग में सृष्टि है और पदस्य में श्रेष्ठी है तो अर्थ करो आप संयोगांत पदस्य लोपो भवती संयोगांत पद का लोप होता है यह अर्थ निकलेगा हा जी पदमा जी हाँ जी संयोग पूरे पद का लोप कर रहा है पर तब जाकर के रहेगा नहीं पूरे पद का लोप करेंगे तो हमारा उदाहरण ही नहीं रहेगा इसलिए उसका यह परिभाषा आता है फिर अलोन्तिया परिभाषा लगा करके फिर हम उसको अंतिम प्रकार का ही लोप करेंगे आप भाष्य में भी खोल करके देख सकते हो मैं आपको खोल के देखता हूं वहां पर लिखना होना चाहिए लिखा हुआ होना चाहिए तेईस माह सूत्र है ना हाँ आठ दो है ना हाँ आठ दो तेईस हाँ पदमा जी आप खोल के देखिए पांच सौ चौबीस पृष्ठ संख्या है, है? तो स्वामी जी खोल दिया हाँ लिखा हुआ है ना हिंदी में भाषा में संयोगांश वाले पद का लोप होता है संयोगांश वाले पद का लोप होता है अलोन्त से अंत्य ही लोप होगा तरीके परिशिष्टे नी क्या, क्या नहीं दे परिष्ट में क्या नहीं दिया अलोन्त सूत्र वो नहीं दिया ना सब सूत्र नहीं देते हैं ना वो तो पहले बता चुके हैं ना हर जगह थोड़े देंगे पहले आ चुके आ ये सूत्र चलता उतने उतने सूत्रों को देते हैं बाकी सब सूत्रों को कैसे देंगे नहीं देंगे वो पहले हाँ जी चितवन में देख लीजिए अलोन तिया होगा मेरे विचार से क्योंकि पहला उदाहरण है कंगित में कंग चितवान कहां पर है कम पीछा ये रहा चितवान नहीं दिया है सामने स्वामी कहा नहीं दिया है तो नहीं दिया आ, तो कहीं कहीं अलोम तहसे कुछ लगाया हमने जरूर होगा नहीं दिया तो कहीं तो ल अलो तस्य देखना पडे कां पगाया अलोन्ते लगाया लो लो को तस्य के लगा हा महर्षि लया हा महर्षिं अलोन्ते तक अन्तिम अल् ताकुता महत् महत् चासो ऋषिश्च महत् ऋषि पर आन महत आन महत समान करने से महत शब्द को आकारादेश प्राप्त हुआ तो आकारादेश महत शब्द को पूरे स्थान पे प्राप्त हो रहा है तो वहाँ अलंत से लगाया कहीं तो आजी ओम आजी हाँ जी हाँ जी ओम स्वामी हम चितवन में आपने पहले मतलब की कहा था कि ओलंतियस से लगेगा लगवाए थे तो लगवाया होगा मैंने मेरे को याद नहीं है क्योंकि जी बिना लगाए तो आएगा नहीं वो होगा नहीं है लगवाया होगा वहाँ नहीं लिखा होगा तो लगवाया होगा मैंने नहीं नहीं लिखा हुआ है हमने Chha. मैंने बोला जरूर होगा ये मे याद न मे बोला नहीं बोला पर भी ये होगा न वहा अलन् तस्य परिभाषा पञ्चेगी ये तु व्यापक है न परिभाषा व्यापकोती बोले ना बोले लेन् लगेगी अगर मे नै बोला, बोला हो भी लगेगी परिभाषा सूत्र वहा लगेगा हि नै बोला बोला कि बोला मे सकता बला कै बीज मै बोलङ्गा तु सूत्र लगेगा जितनी भी परिभाषाएं हैं ना वो परिभाषाएं हैं वो व्यापक रूप से हैं अगर मैं आ, इको गुणवृि नहीं लगाया है तो भी लग जाएगा वहां पर अगर कहीं निर्देश नहीं किया कि पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं किया है कि यहीं पर गुण हो यहीं पर वृद्धि हो पॉइंट आउट करके नहीं बोला पर अंग को गुण होता है इतना बोला तो समझ लेना है वहां अंग को गुण होता है का मतलब अंग को कहां होता है यह नहीं बोला इसका मतलब वहां इको गुणवृद्धि लगेगा वो सूत्र आएगा वहां पर अगर मैंने नहीं बोला तो भी आएगा ऐसे समझ लीजिए आगे भी ऐसे समझ लीजिएगा परिभाषा जो है ना जहां पर भी उसका अवसर मिलेगा वहां जरूर पहुंच जाएंगे वो बोलने वाले सब नहीं बोलते हैं एक बार दो बार बोल दिया प्रारंभ में फिर बाद में आगे नहीं बोलेंगे वो विद्यार्थी स्वयं समझ लेते हैं अच्छा मैंने नहीं बोला तो आप सूत्रार्थ को देखेंगे ना जब संयोगांत से लोप अपने मन में भी आपको यह प्रश्न उपस्थित होगा कि यहां संयोगांत पद का लोप बोला है तो पद का लोप तो हुआ नहीं है यह अंतिम तकार का लोप हो यह कैसे हुआ है जब आप विचार करेंगे तो अपने आप वो परिभाष सूत्र आ जाएगा आपको याद आएगा हां यहां अलोम तस् लगे ऐसा जी स्पष्ट हो गया पदमा जी स्वामी जी स्पष्ट हो गए जी तो ये गोमान बन गए आपके पास में गोमान तैयार हो गया बनकर के ऐसे ही यवमान यवमान का मतलब जो वाला जो वाला जो बहुत उपयोग है आजकल डायबिटीज वालों के लिए स्वामी जी जी एक प्रश्न था कि अलोन्तिया ये षष्टियन षष्टी निर्दिष्ट है ना स्वामी जी जी जी वैसे जही पर भी सूत्र ये लगेगा शष्टि निर्दिष्ट का ही लगेगा या कोई इसका कोई मतलब नहीं सृष्टि निर्दिष्ट ही होगा यानी सूत्र में देखना है संयोगांत पर संयोगांत में श्रेष्टि विभक्ति से निर्दिष्ट है तो जहां जहां श्रेष्ठी विभक्ति निर्दिष्ट है वहां अलोन कैसे पहुंच जाएगा ठीक है यानी पद के स्थान में तो, तो पद के स्थान में शिष्टि विभक्ति से निर्दिष्ट होते ही तो पूरे के स्थान में होने लगा तब यह सूत्र पहुंचेगा कि अलोन्त्यस्या से जहां श्रेष्ठ विभक्ति से निर्दिष्ट है वहां अंतिम अल के स्थान में होता है ऐसा अर्थ करेगा ओम भगवान ठीक है हां जी ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे अंत्य अंत अंत अंत हां जी अंत्य भवा अंत जो अंत में होने वाले को अंत्य कहेंगे जोरत है वो भी तो अंत में ही होता है नहीं वो अंत में होता है दोनों में अंतर है अंत्य जो है अंत्य से उस अक्षर को बोला जा रहा है अंत्य और अंत से पूरे पद को बोला जा रहा है ये अंतर है मतलब संयोगांत संयोग अंत में है जिसके उस पूरे पद को बोला जा रहा है संयोगांत संयोगयोगुदायरे जिस समुदाय को संयोगांत कहा जा रहा है तो अंत शब्द सूर्य पूरे पद के लिए आ रहा है और अंत्य शब्द जो है अंतिम अक्षर के लिए आ रहा है अंत्य भव अंत में होने वाला तो अंत में कौन है वो ही अक्षर ही आएगा तो वह अंत्य से केवल अक्षर आ रहा है और अंत शब्द से पूरे समुदाय आ रहा है राजेश जी भगवंत कल अगर मीमांसा पढ़ेंगे तो वहां वाक्य प्रकरण चलेगा तो फिर आप बोलेंगे कि पूरा वाक्य और नहीं ऐसा नहीं है वो देखिए मैंने एक बार बोला था आपको मीमांसा की सारी परिभाषाएं मीमांसा के सारे नियम व्याकरण में लागू नहीं होता है होते है। ने, ने, कोई, कोई की बात नहीं कर रहा हूं मैंने एक उदाहरण दिया जी जी यह हम का कोई संबंध नहीं है मीमान सा को छोड़ देते हैं आ, आ, तो आप क्या रहे? भारत भारत देश है तो भारतंत और भारत क्या बोलू नहीं वो, वो वो शब्द प्रयोग में नहीं होंगे भारत आप देखिए शब्द जो भी हम प्रयोग करते हैं हम कल्पना करके उन शब्दों में सूत्र नहीं लगाते हैं सूत्र लगाते हैं जो शब्द पहले है को काल्पन शब्द बनाकरं सूत्र न ला सकते बा लिजेगा य सह लागोगा नियम जिने व्याकरण के सूत्र है सारे के सारे सूत्रो पे शब्द है पदीमे लगरे केवल इ सूत्रो लाकर विद्यमान शब्द है समजने का प्रयत्न हम नया कल्पना करके हम शब्द बना ले और उसमें सूत्र लगाएंगे तो ये काम नहीं चलेगा अब लगा भी लेंगे उन सूत्रों को कल्पना करके पर उन शब्दों का प्रयोग ही नहीं होता लोक में राजेश जी व्याकरण लोक में जिन शब्दों का प्रयोग होता है लोक का मतलब संस्कृत लोक संस्कृत लोक में जिन शब्दों का प्रयोग होता है जो पहले से विद्यमान है शब्द उन शब्दों को ही बताने के लिए व्याकरण है हम कोई नई कल्पना करके नया शब्द बना ले और उसमें सूत्र लगाने लगे लगाने को लगा लोगे पर उन शब्दों का प्रयोग ही नहीं होता है तो हम क्या करेंगे हां जी राजे जी स्पष्ट हो गया अंत और अंत्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ उतना तो चलिए कोई बात नहीं बाद में स्पष्ट हो जाएगा बार बार क्योंकि अंत्य का मतलब है अंत्य आ, आ, अंते भवा अंत्य भवा अंत्य जो अंत में जो होने वाला है उसको अंत्य कहेंगे तो वो जो अंत में होगा उसी को कहा जा रहा है अंत्य भवा, भवा अंत्य भवा अंत्य अंत्य अंत में जो रहने वाला है उसको अंत्य कहेंगे और संयोगांत जो जब कहा जा रहा है ना तो यहां अंत जो है ना संयोग अंत में है जिसके बहुरी समास है यहां पर जहां बहुरी समास है वह अन्य पदार्थ होता है और यहां अंत्य भवा अंत्य जो है अंत में होने वाला अंत यहां कोई बहुरी समास नहीं है जिससे कि आप पूरे समुदाय लोगे अंति शब्द से तो यहां पर अंत में होने वाला जो अंत में है उसको अंत्य कहेंगे यहां कोई समास नहीं है राजेश जी नहीं वो संयोग अंत तो ठीक है पर अंत शब्द एक ही पकड़ा हमने अंत्य अंत्य अंत्य का मतलब अंत्य भवा अंत्य भवा अंत्य अंत में होने वाला जो अंत में हो अंत में है उसको अंत्य कहेंगे स्वामी जी स्वामी जी यथा अंत अंत्यवासी तथा वह अंत यह वसती नहीं अंत्यवासी तो अलग चीज है वो अंत में का मतलब है वो सप्तमी में वो आएगा आ, वो सप्तमी में आया है लेकिन वो अंत्यवासी का मतलब है वो तो अः अंत, अंत में वास नहीं कर रहा है वो अंत्य का मतलब अंदर वास कर रहा है सप्तमी निर्दिष्ट सप्तमी के अर्थ अलग अलग होते है ना सप्तमी सप्तमी जो है ना वो अंत में भी है और परे भी है और विषय में भी है तीन सप्तमी होती है पर सप्तमी विषय सप्तमी निमित्त सप्तमी तीन प्रकार की सप्तमी अंत्य अंत्य तस्मिन नीति अंत्य अंतिम नीति किला स्वामी जी हां जी हां जी हां जी बिल्कुल बिल्कुल यह अंत्य जो है अंतिम है जो अंतिम चीज को अंत्य कहा जा रहा है खैर बाद में स्पष्ट हो जाएगा तो आपका यह अलोनता संयोग सूत्र पूरा हो गया है आ, यववान का मतलब क्यों बताएंगे जो पीछे आ चुका है का मतलब... चुनने वाला हाँ चुनने वाले को चितवान कहेंगे चितवान में वो समास नहीं लगाना आप गावा संति ऐसे चिता चिता ऐसा अर्थ नहीं करना वहां का मतलब है चुनने वाला को कर्ता को कह रहा है बस केवल ये इसमें कोई चितवान में चितवान में मतुभूत वहां तवतु प्रत्यय वहा तो तवतु प्रत्यय है भूतकाल अर्थ में आया है और यहां गोमान गोमान यवान में मतु प्रत्यय है चितवान में मतु प्रत्यय नहीं है इसलिए वैसा अर्थ नहीं करना चितवान को भी उसी तरह समझ लो प्रत्यय के अनुसार अर्थ किया जाता है प्रत्यय वहां पर है जिसने चयन किया।, किया वो चितवान है भूतकाल अर्थ में है ठीक है अलो नंतरा संयोग पूरा हो गया है अब आगे आठवें सूत्र कल पढ़ेंगे कल क्या है यहाँ पे सुपो धातु प्रातिपदी जी ये किस संदर्भ में आता है कब इसका प्रयोग करना चाहिए यहाँ ये तब प्रयोग करना है धातु का अवयव और प्रातिपति का अवयव जब सुप होता है तब उस सुप को लोप करने के लिए यह प्रयोग आता है पर कभी कभी तो विभक्ति चला नहीं गौ गाव गाव, गाव वहा वह नहीं आएगा ना वह नहीं आएगा वो तो प्रयोग के अनुसार होगा ना कब आएगा कब आएगा इसी स्थिति में आएगा जैसे हमने गोमान बनाया है इस स्थिति में आएगा जैसे हमको समास करना होता है ना समास में आएगा दो पदों को एक पद बनाने में जब आता है तब सुपोधातु प्राधिपति की ओर से प्रयोग होता है ऐसा जहां दो पदों को एक पद बनाना हो जहां मथु प्रत्यय लाना हो ऐसे कई जगहों पर आता है हाँ जी आ, मुझे और एक समाधान देना था कल पटिता में जी वार्तिक लगाए जी तो जैसे ने, विना अभी अभी अभी अभी मत समझ लीजिए इसको महावाष में समझ लेना सब अभी मत समझना नहीं मैं बोल बोल देता नहीं तो मैं कल से सोच रहा हूँ बताऊ बताऊ हाँ जी बोलिए हाँ बोलिए सलन से लोप कर दिया जी तो ठीक है मैं कल बताता हूं मैं फिर से भूल गया ऐसा पर... ऐसा राजेश जी मैं आपको बोल दू आप आप जो सोच रहे हो सीमित सीमित को ध्यान में केवल इतने को मात्र को ध्यान में रख करके सोच रहे हो ना कोई भी सूत्र कोई भी कार्य व्याकरण में होता है वो सीमित को ध्यान में रखकर के नहीं होता है वो बहुत व्यापक को ध्यान में रखते हैं और जगह कहीं समस्या आपको पूरे सूत्र पूरे उदाहरण आपके मस्तिष्क में नहीं है तो पूरी पूरी व्यापक दृष्टि में समस्त उदाहरणों को ध्यान में रख करके कोई बात कही जाती है तो वह अन्यत्र कोई समस्याएं पैदा ना हो तो आप जो देख रहे हैं ना आपकी दृष्टि केवल इतने इसी उदाहरण मत उदाहरण तक ही सीमित है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूं यहां पर बिल्कुल कर सकते हो लेकिन और जगह बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे वहां क्या करोगे इसलिए व्यापक से सोचना पड़ता है नहीं नहीं यहाँ पे मेरी व्यापक दृष्टि में बताता हूं आपको चलिए बोल दीजिएगा कोई बात नहीं चलिए अगर आप क्योंकि व्यापक दृष्टि में आपका तप इसलिए नहीं स्वीकार करूंगा क्योंकि आपको पूरे उदाहरण पूरे सूत्र पूरे सूत्रों के अर्थ पूरे अष्टाध्यायी के सूत्र और संसार में जितने भी अः उदाहरण है वो सब आपके मस्तिष्क में नहीं है हमारे गुरुजी भी कई बार बोलते रहे, हैं हम लोग वहाँ ऐसी बातें करते रहते हैं आपकी तरह हमारे जो विद्यार्थी होते हैं वो भी इसी तरह बात करते तो एक ही बात कहते कि महावाष्ट में भी आया कि इतने द्वीप है इतने सारे स्थान है इतने सारे शब्द है वो सारे शब्द आप जानते हो क्या ऐसे बोल रहे हो नहीं आप जब जानते ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हो नहीं है तो वहां बहुत सारी बातें चलती है यहां पर ठीक है आप समाधान करिए फिर बाद में बात करेंगे इस, इस प्रसंग में ये, ये भी बात है कि कोई ऋषि भी नहीं जान सकता वैसे तो केवल ईश्वर ही जानेगा नहीं ऐसा नहीं, नहीं है ऐसा नहीं है नहीं मतलब वो नहीं। उस रूप में नहीं है इस रूप में वो नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि जो व्यापक दृष्टि से जिसने देख करके सूत्र बनाया है ना वो उसकी बहुत लंबी दृष्टि है उसके सामने हम तो कुछ भी नहीं है तो उस कौन से वो महावाश्यकार कहना चाहते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि ईश्वर की तरह कोई व्यक्ति जानता है उनका ये मतलब नहीं था महावाशिक उनका मतलब अलग जी जी इसका कर कर कोई बात आप समाधान करिए देख लेंगे तो तास में स का हलंते हमसे लोप कर दिया जी तो बचत जी है ना तो जी फिर उसकी भी हम पुगंत लघुपदस्य से ये करेंगे उपधा करेंगे स्थानीव मान के बोलते चाहिए ये वार्तिक लगाने की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी फिर कैसे कैसे जरूरत नहीं है चलिए इसको पर यहीं पर विराम देते हैं आप बाद में सोचते रहे ना नहीं ये ओ, ओ, ओ, मान ओ, की, इसको हम पी भी मान सकते हैं ना ऐसा नहीं कर सकते राजेश जी अभी आप थोड़ा आप धैर्य रखिए महाभक्ष तक पहुंचिएगा फिर आप अपनी कल्पनाएं करते रहेना वहां पर तो वहां आपको समझ में आएगा अभी आसान नहीं इतना समझना यहां पर इसलिए वो दृष्टि पर बहुत निर्भर करता है मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आप इसका समाधान नहीं कर सकते ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं क्योंकि पूरी दृष्टियां आपके सामने आना चाहिए ना सारे व्यापक दृष्टियां अभी वो व्यापक दृष्टि आई नहीं तो मैं कैसे मानूंगा आपकी बात को वो व्यापक दृष्टि अभी आई नहीं आपको पूरे सूत्रों तर्त पूरे उदाहरण आपके सामने नहीं है तो इसलिए मैं आपकी बात को तभी स्वीकार कर पाऊंगा जब आपके पास कम से कम मैं क्या कह रहा हूँ मैं, मैं, मैं मना कब कह रहा मेरे संदर्भ में करें मैं तो मैं तो मैं तो उनके आधार पर बोल रहा हूँ ना मैं तो वार्षिक वार्षिक वार्तिक कार के आधार पर सूत्रकार के आधार पर बोल रहा हूं नहीं नहीं इस पर तो बहस हो सकती है बाद में पर मैं बोल रहा हूं कि कम, कम इसमें तो हो सकती वो जो तास है, उसको हलनते स किया फिर जो कहा बचा उसकी भी तो अचीक इत्यादि संजय हो सकती है हाँ हो सकती है ठीक है, है ना ठीक है आप आगे बोलिए बस इतने ही रुक रहे हैं ना आप इसके आगे तो बोलना चाहिए ना आगे क्या समस्या आ सकती कहीं आ नहीं आ सकती ये तो आपको पता नहीं है ना अगर पता हो तो आप बोलिएगा कि आगे कहीं भी समस्या नहीं आएगी ये सब बोलिएगा फिर मैं बात करूंगा बाद में जी जी। इसलिए तो मैं कहना चाह रहा हूं खैर कोई बात नहीं आप सोचिए ऐसा में अच्छा है खुशी है कि इस तरह सोचना चाहिए ओंकार ओम स्वामी जी जी जी एक निवेदन था मेरे बच्चों के ना पेपर है तो मैं 9.30 चली जाया करू हाँ नहीं नाइन करेंगे तो इन्होंने प्रश्न किया तो कोई दिक्कत नहीं आप जा सकते नाइन थर्टी हाँ जी जी जी ओम, शांति शांति शांति, शांति ही, नमो नमो